आपको सुनाओ जिसमें जरूर आप कुछ अनसुने गीत सुनेंगे एक पनकार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 Aayi balu valiya ire, Aayi balu valiya ire, Koi le na na mo se yudha, Koi le na na mo se yudha, Aayi balu valiya ire, Aayi balu valiya ire, Koi le na na mo se yudha.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 लेना लेना oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. <laughs> <laughs> मेरी चरफी रंग रंगीली बैलून पीली, मेरी चरफी रंग रंगीली, बैलून इसका खाली पीली मेरी चर्ची की देखो बहार।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 जगना छोड़ को जाए जगना छोड़े तो जाए अपना इस एक संसार बताए अपना एक संसार बसाए घर में जुल के हम जो ना नाला हम देवाल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 मेरा सुंदर सपना बीत गया मैं प्रेम सब कुछ हार गई बेदर्द जमाना जीत गया मेरा सुंदर सपना बीत गया क्यों काली पदरिया छाए है क्यों कली कली उस है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 क्यों काली पदरिया छाए है क्यों कली कली मुस्काए हैं मेरे प्रेम कहानी खत्म हुई मेरे जीवन का संगीत गया मेरा सुंदर सपना बीत गया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 हाहाहा चच चच चच हाहाहाहा हज़ शहर पे जवानी है हज़ शहर पे जवानी है खाएंगे वहाँ तो दे वहाँ तो दे साजन दिखा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 से लगे आने और सारी बात जंगे भाई हाँ और सारी बात जंगे वह शहर के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 ने अपने करियर में 1350 के करीब गाने गाए होंगे। उनके बारे में बहुत कुछ कहा जाते जा जोर देने की कोशिश करूंगा उन्नीस सौ अड़तालीस के आस पास मद्रास के प्रसिद्ध फिल्म स्टूडियोज ने हिंदी फिल्मों में भी कार्य शुरू कर दिए थे जमिनी स्टूडियोज की चंद्रलेखा के लिए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 गीता जी ने नाचे घोड़ा नाचे गीत गाया था और अगले कुछ सालों तक वे शमशाद बेगम के साथ इन स्टूडियोज की पसंदीदा गायिका बन गई थी निशान मंगला एक था राजा मिस्टर संपत, बहार जैसी ही ऐसी कुछ फिल्मों के नाम मुझे याद पड़ते हैं जो मद्रास में बनी थी शमशाद जी से मैंने इस बारे में बातचीत की थी तो उन्होंने मुझे बताया की वे कुछ दिन के लिए मद्रास जाती दिन रात रिहर्सल व रिकॉर्डिंग होती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 अब जी जान जान गई गई चतुराई चतुराई प्यार प्यार घड़ी खुशी की बात बने मन मानी मन मान लखनऊ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 चलो अब रानी बम्बई का बिगड़ा पानी लखनऊ हमसे मिल मिलमिल भाई हमसे मिल हम मिलके मिल दूर क्यों चले जी दूर क्यों चले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 ओ मेरी रबड़ी ओ मेरी ककड़ी ओ मेरी मकड़ी हमसे मिल मिल के दूर क्यों चली मैं तो बंठन के हो मैं तो बंठन के सामने खड़ी ओ जी सामने खड़ी सामने खड़ी देखो सामने खड़ी ओ मोरे बाल माँ वो मोरे रसिया वो मोरे चलिया मैं तो बंठन के सामने खड़ी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 लखनऊ पैसेंजर मैं बन जाऊं सिग्नल तुम बन जाओ मैं तो बजाऊं प्रेम की सीटी झंडी तुम दिखलाओ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 सबके साथ राजी खुशी काम करती बहुत कम लोग जानते होंगे कि लुधियानवी ने काम किया था और यह एक मौका था जब साहिड लुधियानवी ने अपनी मातृभाषा पंजाबी में बनी फिल्म के लिए लिखा इस फिल्म को बंबई की नवचित्रकार लिमिटेड ने बनाया था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 I can't forget.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 I'm not your prisoner.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 लेखिका व डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार हेमंती बैनर्जी ने गीता जी पर एक किताब गीता लिखी है। उन्होंने मुझे बताया था गीता जी जो मूलतः बंगाली जमींदार परिवार से थीं, जब बंगाल छोड़ बम्बई आईं, तो उन्हें बाकी भाषाओं का ज्ञान कम ही था और वे अपने गीत बंगाली में ही लिख कर रिहर्स करती थी उनके मिलनसार व्यवहार के कारण वे जल्द ही अन्य बच्चों के साथ वहाँ प्रचलित भाषाएं थोड़ी बहुत सीख चुकी थी जो आगे चलकर उनके काफी काम आया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 આગ ભૂ પંગડી વાળો આગ ભૂ પંગડી વાળો આગ ભૂ પંગડી વાળો આગ ભૂ પંગડી વાળો રંગ રંગીલી પંગડી નો નાનો મોટો ગાળો રાખું નાનો મોટો ગાળો આગ ભૂ પંગડી વાળો આગ ભૂ પંગડી વાળો નવા નું ખાખા માં થી તો લે રે કે ઠાંડ રંગ નવા નું ખાખા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 सोने तो दें सारे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 ने ने वाके ंगड़ी वाली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 वाला वाला तेरी तू वाली केवला केले मत बोलो मजा मत बोलो मत मत बोलो बोलो माखी अहमदाबाद की आप अहमदाबाद की कुछ हम की की आपू जाती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 वालों वालों चलो गुजराती गुजराती बंगालीय भले तू पंजाबी के मजराती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 मरी मरी के मा, मा के तो साथे चलो साथे चलो तो आप आप आप आप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 तब तक बंगाली फिल्मों में वे सुचित्रा सेन की आवाज के तौर पर ज्यादा जानी जाती थीं। लेकिन फिल्म सुनार होरीन के लिए नमिता सिन्हा पर फिल्म कैबरे ने तो कमाल ही कर दिया था आइए बंगाल के मशहूर गीतकार गौरी प्रसन्ना मौजूमदार का लिखा ये खूबसूरत कैबरे गीत गीता जी की आवाज में सुनें, जो एक खूबसूरत रात का वर्णन है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 भोले का लेके कोई दिल नजराना भोले नजर इतनी हंसी है ये पलकों के साई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 देख तुझे कोई इशारों से बुलाए कितने हसी है ये पल को के साय देख तुझे कोई इशारों से बुलाए रहेगी नीकी तुहारे जिंदगी की, की तुझको खुशी की दिखा देखा मन दिल रहेगी न फीकी तुम जिंदगी की, की तुझको खुशी की देखा तू मंजिल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 दिल नज़राना भोले आया सुन के मेले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 मस्ताना, तुझे तो बड़ा है मुश्किल, है फसाना, तुझे मुझे तो समझना बड़ा है मुश्किल। तेरे लिए आया लेके कोई दिल मेले नजराना वो भोले का दिल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 दिखाती बचना कर के बहाना किसी को कर के बहाना दर्द दिखाती थोड़ी अदाए जो दिल को जलाएम के बनाए वहां ने मह दिल थोड़ी अदाए जो दिल को जलाए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 जिसमें कुछ संगीत प्रेमी आते हैं कोरोना के चलते आजकल ये ऑनलाइन हो गया है कुछ साल पहले एक कार्यक्रम में कर रहा था, और गीत गीताजी कुछ बोलती हुई सुनाई देती है गीत बजने की देर थी की सब सुनने वाले परस्पर झूम उठे ऐसा महसूस हो रहा था की रिकॉर्ड तो बज रहा है लेकिन दोनों गायक गायिका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 से मिले प्यासे प्यासे कुछ हम कुछ तुम क्या हो जो घटा खुल के बर से, रुम जुम, रुम जुम। चुपके से मिले प्यासे प्यासे कुछ हम कुछ तुम कुछ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 क्या हो जो घटा खुल के पर से रुमझू रुमझू रुमझू रुमझू रुम चुप के से मिले प्यासे प्यासे कुछ हम कुछ तुम कुछ हम कुछ तुम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 हुई सासू मेरी खामोश से तूफान आ गई झुकती हुई आंखों में है बेचैन से हर मई रुकती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 प्यार का प्यारंगीत है चितवन तेरी किग है धड़कन मेरी गीत है हम है क्या प्यार आ, का है चितवन तेरी कित साग है धड़कन मेरी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 उस दौर में एच कई बार वर्जन रिकॉर्ड भी निकालती थी गीता जी ने भी एक दो मर्तबा वर्जन रिकॉर्ड के लिए गाया था एक बार परिणीता के लिए और एक बार चोरी-चोरी के लिए। आज हम उनका गाया फिल्म परिणीता का वर्जन गीत सुनेंगे यह एक अनूठा केस होगा कि मूल पुरुष गायक मन्ना डे के गीत को किसी महिला गायक का ने वर्जन रिकॉर्ड के रूप में रिकॉर्ड किया हो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 चली राजे रानी अखिल मुँह में अपने मोहन से मुकड़ा मोड़ के अपने मोहन से मोड़ के चली राजधे रानी अखिल पानी में फाली अपने मोहन से मुकड़ाम के अपने मोहन से मुकड़ाम के मान भरी अपनी मान भरी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 है अरुण कुमार वो पे, वो पे नाशा रानीना के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 के जाके पटू पटुरा धानियाू बातों ही बातों में झगड़ा है सब बातों ही बातों में झगड़ा है बाहों के बंधन के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 अपने मोहन से झुकड़ा मोर्खे राधे रानी अखिलो में पानी अपने मोहन से हसड़ा मोर्खे अपने मोहन से झुकड़ा मोर्खे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 And I'll put you down.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 कई लोग गीता जी को दुख भरे गीतों के लिए प्रश्निस्ट मानते हैं पर वे सभी प्रकार के भावों के लिए परफेक्ट वॉइस थीं, जिसके लिए उनको उनके चाहने वाले क्वीन ऑफ भाव गायकी भी कहते हैं 1950 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था प्यार उसी का ये प्यारा गीत आपको अब सुनाने वाला हूं, एस डी बर्मन का संगीत है और राजेंद्र कृष्ण जी ने इस गीत को लिखा था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 Chup chup chup chup aa gayi re aa gayi ho gayi re aa gayi re aa gayi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 कदम कदम पर दुनिया ने काटों तो का जाल बिछाया फिर भी प्यार के कदमों में प्यारे का दिल आया प्यारा प्यारे मिल गए दोनों ये दुनिया शर्मा गई आ गई रे आ गई गयी बाकी आ गई है आ गई रे आ गये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 हुई चार, दिल ने की अफ्यास यही बताओ क्यों एम से पहली बार चुपके से तुम आ बसे मेरे मन में वो चुपके से तुम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 आंख मलने लगी मेरे दिल की मचलने लगी